Oh uh. सत्व पुरुष अन्यता ख्याति ही। सत्व अर्थात मन पुरुष आत्मा अन्यता भिन्नता ख्याति ज्ञान मन को आत्मा को अलग अलग जानना यह है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति योगाभ्यास ही अध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति मन का निरंतर अध्ययन करता हुआ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है मन अलग है और मैं स्वयं आत्मा अलग हूं और दोनों की जो भिन्नता है वो विलक्षण है एक परिणामी है और एक अपरिणामी है मन परिणामी है बदलाव करने वाला है बदलने वाला है मन में निरंतर परिवर्तन होते हैं और आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई परिणाम नहीं होता यानी कोई बदलाव नहीं होता वो एक समान रहता है परमात्मा के लिए कहा जाता है परमात्मा एक रस है एक रस का अर्थ है एक जैसा रहता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कोई विकार कोई विकृति उत्पन्न नहीं हो सकती जैसे परमात्मा एक रस, एक रस रहता है एक जैसा रहता है वैसे ही स्वयं हम आत्माएं एक जैसे रहते हैं। आत्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता वो आत्मा एक रस रहता है एक जैसा रहता है तो अपरिणामी आत्मा है और परिणामी मन है ये दोनों में भिन्नता है पृथकत्व है इसका विवेक इसका बोध इसका ज्ञान जब आत्मा को होता है तो आत्मा को दुख नहीं हो सकता जो व्यक्ति आज दुखी हो रहा है संतप्त है क्लेशित है वो आत्मस्वरूप को ना जानने के कारण से मन के स्वरूप को ना जानने के कारण से ऐसा होता है इसलिए हमने विचार किया आत्मा अपरिणामी है और दूसरी बात आई है आत्मा के लिए अप्रति प्रति प्रतिसंक्रमा और अप्रति अप्रतिसंक्रमा मन प्रति है और आत्मा अप्रतिसंक्रमा है प्रतिसंक्रमा का अर्थ है मिल जाना संयुक्त तो हो जाना जुड़ जाना एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जब मिल जाता है जुड़ जाता है संयुक्त तो होता है संघात को प्राप्त तो होता है उसको प्रतिसंक्रमा कहते हैं। आत्मा प्रति नहीं है। आत्मा किसी के साथ मिल नहीं सकता जुड़ नहीं सकता एकीकरण नहीं हो सकता एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ ऐसा जुड़ना नहीं हो सकता जैसे मन किसी रूप के साथ जुड़ जाता है जैसे दर्पण है मिरर। दर्पण के सामने यदि गुलाब के फूल को रख दो तो दर्पण मानो गुलाब फूल जैसा हो जाएगा मन मन के अंदर उसी स्थिति में जब मन के अंदर रूप आता है अथवा नेत्रेंद्र के माध्यम से आंखों के माध्यम से जिस रूप को हम देखते हैं उस रूप को हम नेत्र के माध्यम से मन तक पहुंचाते हैं वो रूप मन में जाता है मानो मन रूप जैसा हो जाता है जैसे दर्पण के सामने फूल को रखा तो मानो फूल नहीं रहा वह दर्पण ही फूल हो गया तो दर्पण फूल की तरह बन गया उसी प्रकार मन ऐसा हो जाता है यानी उसका प्रतिबिंब मिरर में दर्पण में आ गया दोनों एक जैसे हो रहे हैं दोनों का मिलाप हो रहा है फूल का चित्र दर्पण में आ गया अंकित हो रहा है उसमें यानी दर्पण के अंदर हमको फूल दिखाई दे रहा है ऐसे ही मन के अंदर रूप दिखाई देगा जैसे दर्पण में फूल की आकृति है वैसे ही मन में रूप की आकृति है यू समझ लीजिएगा यानी वहां दोनों एकीकरण हो रहे हैं और दोनों संयुक्त तो हो रहे हैं ऐसा आत्मा में नहीं हो सकता जो प्रतिबिंब है हम देखते हैं दर्पण में ऐसे ही मन में रूप का प्रतिबिंब रस का प्रतिबिंब गंध का प्रतिबिंब स्पर्श का और शब्द का भी पर आत्मा में ऐसा नहीं हो सकता आत्मा सर्वथा पृथक रहता है अछूता रहता है अलग रहता है उसके अंदर कोई प्रतिबिंब ऐसा नहीं आ सकता इसलिए कहा गया है आत्मा को अप्रतिसंक्रमा आत्मा घुल मिलने वाला नहीं है जिस प्रकार मन घुल मिल जाता है मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है जैसे आटा और पानी दोनों को मिला सकते घुल मिला सकते उसको एक रोटी बना दिया हलवा बना दिया और भी बहुत सारे पदार्थ मिला करके ये मकान बना दिया सीमेंट है रेत है इसमें ईंटे हैं सेरिए हैं, पता नहीं क्या क्या है इस मकान के अंदर सबको मिलाकर के एक बनाया एक मकान बन गया इसी प्रकार भौतिक पदार्थ तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आवश्यकता के अनुसार एकीकरण होकर के एकत्व को प्राप्त होते हैं घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में चीनी को घोल दिया और देखिएगा अभी सर्दियां आ रही हैं, आ गई हैं और अधिक सर्दी पड़ेगी धीरे धीरे आदमी ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पाता है तो गर्म पानी से स्नान करता है वहां आप देखेंगे पानी में अलग से आपको अग्नि नहीं दिखाई देती है पर वो दोनों ऐसे घुले मिले हुए रहते हैं उनको आप वैसे अलग नहीं देख सकते जब पानी में आंच रख करके देखो तो हाथ गर्म हो जाएगा और मोटे तौर पर यही कहा जाता पानी गर्म हो गया जैसे अग्नि और पानी घुल मिल रहे हैं वहां पर वैसा आत्मा घुल मिल नहीं सकता सर्वथा अलग रहेगा जब ये बोध ये ज्ञान ये विवेक आत्मा को होता है तो उसको दुख नहीं हो सकता इसलिए कहा अप्रतिसंक्रमा जिस रूप को व्यक्ति देखना चाहता है वो रूप जब दिखाई नहीं देता है वो रूप जब व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहा होता है तो कितना दुखी होता है व्यक्ति जो रस व्यक्ति ले रहा है एक व्यक्ति रस ले रहा है और दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मैं भी रस लूं, लेकिन उसको रस नहीं मिल रहा है कितना दुखी होता है व्यक्ति एक व्यक्ति गंध ले रहा है सुगंध ले रहा है और दूसरे को वो सुगंध नहीं मिल रहा वो सुगंध उसको प्राप्ति नहीं हो रही है तो कितना दुखी होता है बड़ा कोमल स्पर्श अलग अलग प्रकार के स्पर्श कर रहा है व्यक्ति स्पर्श से कितना सुख लेता है व्यक्ति एक व्यक्ति स्पर्श से सुख ले रहा है एक व्यक्ति को स्पर्श वैसा नहीं मिल रहा है कितना दुखी होता है आज आप देखेंगे कानों में इयरफोन लगा करके कितने लोग ऐसे हैं जो शब्दों को सुनते जा रहे हैं एक व्यक्ति शब्दों को सुनता जा रहा है और एक व्यक्ति को शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। कितना दुखी होता है तरसता है आदमी उन शब्दों को सुनने के लिए चाहे वो रूप हो रस हो गंध हो स्पर्श हो शब्द हो जब ये पांचों विषय व्यक्ति को नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति कितना दुखी होता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें सभी गुजर रहे हैं। सभी लोगों को एहसास है और सारी दुनिया इन पांचों विषयों के पीछे दौड़ रही है और जब ये विषय नहीं मिल रहे होते हैं कितनी दुखी होती है दुनिया परंतु जिसको हम योगाभ्यास ही कहते हैं जो योग कर रहा है जो अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो रहा है अध्यात्म मार्ग पर चल रहा है वो व्यक्ति इस बात का एहसास करता है आत्मा और मन दोनों अलग अलग है और आत्मा में वो स्थिति नहीं है कि कोई वस्तु उसमें आकर के मिल जाए उसके साथ गुल मिल जाए क्यों वो एहसास करता है मैं अप्रतिसंक्रमा हूं मैं गुल मिलने वाला नहीं ये जो बोध है ये विशिष्ट बोध है व्यक्ति को विशेष ज्ञान है इससे व्यक्ति को दुख नहीं होता है कितना ही अच्छा रूप हो नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है उसे एहसास होता है कि वो जो रूप नहीं मिल रहा है किसी कारण से नहीं मिल रहा है किसी ने प्रतिबंध लगाया या और कोई भी कारण है प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है अपनी स्वतंत्रता से कोई उस रूप को रोक सकता है और दिखा सकता है मेरे को जिस रूप को मैं देखना चाहता हूं उस रूप को रोकने वाला कोई है और जो रोकने वाला वो स्वतंत्र है अपनी स्वतंत्रता से उस रूप को वो रोक सकता है या दिखा सकता है जब इसका एहसास होता है व्यक्ति को इसका बोध होता है वो निश्चिंत रहता है उसको दुख नहीं होता है उसको ये बोध रहता है मिल जाए तो देख लूंगा नहीं मिले तो कोई बात नहीं ये जो एहसास है ये उत्कृष्ट एहसास है ये व्यक्ति को करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों कभी ना कभी इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचना पड़ेगा और जो व्यक्ति नहीं पहुंचेगा वह दुखी रहेगा अशांत रहेगा अतृप्त रहेगा असंतुष्ट रहेगा भयभीत रहेगा और अपने आप को कोसता रहेगा ये एक वैसा एहसास है जो व्यक्ति योग में ही कर सकता है योग अभ्यास को अपना करके कर सकता है तो आत्मा अप्रति संक्रमा है ना गुल मिलने वाला है किसी के साथ गुल मिल नहीं सकता किसी के साथ जुड़ करके एकीकरण नहीं हो सकता आत्मा का तो अपरिणामी के साथ साथ आत्मा अप्रतिसंक्रमा है इतना ही नहीं ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये आत्मा में नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ज्ञान आत्मा में नहीं मिल सकता ज्ञान आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता इस बात को भी समझना है इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो ज्ञान है चाहे वो ज्ञान अविद्या रूप में है वो तत्वज्ञान के रूप में ये भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता इस बात को भी समझना है जितना भी ज्ञान आज हम प्राप्त कर रहे हैं किसी रूप में प्राप्त कर रहे हैं चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या अनुमान के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं या आगम यानी शब्द प्रमाण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं जो कुछ भी आज हमारे पास ज्ञान है और जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया जाएगा ये सारा का सारा आत्मा में नहीं रह सकता इस बात को भी हमें समझना है इसलिए वेदव्यास लिखते हैं यह जो ज्ञान है यह आत्मा में नहीं रहता यह मन में रहता है मनसी वर्तमाना पुरुषे व्यपदिश्यते मन में रहता वह पुरुष में कहा जाता है रहता तो मन में लेकिन उस मन में रहने वाले ज्ञान को देख देख करके आत्मा खुश रहता है यानी अपने आप को शांत रखता है वो भोगता है देख करके खुश होने वाला है वो आत्मा में प्रवेश नहीं हो सकता क्यों अप्रतिसंक्रमा कहा है जैसे ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता वैसे ये अज्ञान मूर्खता अविद्या ये भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता और जो कुछ भी मुझ में अज्ञान है मूर्खता है जो मैं इस बात को एहसास करता हूं में मूर्खता है तो वो मूर्खता आत्मा में नहीं है मुझ में है का हैं मेरे मन में है ऐसा समझना है हमें तो अविद्या रूपी जो ज्ञान है अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश रूपी जो क्लेश है ये क्लेश भी मन में रहते हैं और उन क्लेशों के कारण से जो भी कर्म हम करते हैं चाहे वो पुण्य कर्म करते हैं चाहे वो पाप कर्म करते हैं उन कर्मों का एक अधर्म बनता है एक धर्म बनता है जिसको योग की भाषा में धर्मा धर्म कहते हैं वो धर्माधर्म भी मन में रहता है आत्मा में नहीं रह सकता और देखिएगा उस धर्माधर्म से जो भी फल मिलता है वो फल सुख के रूप में या दुख के रूप में वो फल सुख और दुख के रूप में फल है वो सारा का सारा फल भी मन में रहेगा इस बात को भी समझ लीजिएगा जिस सुख के लिए हम मेहनत कर रहे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं जिस सुख को पाने के लिए हम मेहनत करते हैं जितना भी सांसारिक सुख हम लेना चाहते हैं और उठने से लेकर के रात्रि में जब तक हम निद्रा में नहीं जाते हैं तब तक हम जो उद्यम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो सारा का सारा मेहनत उसी सुख के लिए है और वो जो सारा सुख जो हमको मिलेगा वो जितना भी मिलेगा वो सारा का सारा मन में रहेगा आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता अथवा जो कोई भी हमें दुख देगा या जो कुछ भी आज हमको दुख प्राप्त तो हो रहा है और आगे जो प्राप्त तो होगा वह दुख वो दुख भी मन में रहेगा इसलिए वो कहता है कि सुख दुख रूपी जो फल है वो भी मन में रहता है आत्मा में नहीं रह सकता क्यों अप्रति संक्रमा है वह सुख और दुख आत्मा में घुल मिल नहीं सकता अथवा आत्मा उस सुख दुख में घुल मिल नहीं सकता और जिन कर्मों को करते हुए जिस अविद्या के कारण से हम जो कुछ भी किया या कर रहे हैं उससे संस्कार भी पड़ रहे हैं जिसको योग की भाषा में वासना कहते हैं और जितनी भी वासना है आज हमारे में उस सारी की सारी वासना मन में आत्मा में नहीं तो वासना भी मन में फल भी मन में धर्माधर्म रूपी जो कर्म है वो भी मन में और अविद्या भी मन में सब कुछ मन में मनसी वर्तमाना मन में ही रहता हुआ वो पुरुष व्यपदिश्य पुरुष में कही जाती है क्योंकि मन में आने वाले उन सब सभी स्थितियों को दूर से ही वो एहसास करता है दूर से ही अनुभव करता है जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं दूर से देख रहा हूं आप दूर से देख रहे हैं और दूर से ही हम देख देख करके खुश होते हैं याद रखना मेरी सारी क्रियाओं को देख करके आपको या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा यानी आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा जो कुछ भी मैं करूं उससे आपको अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है मेरी प्रत्येक चेष्टा आपको सुखदाई हो सकती है और दुखदाई हो सकती है और मैं दूर हूं और दूर से ही मेरे को आप देखेंगे आप मुझ में प्रवेश नहीं कर सकते मैं आप में प्रवेश नहीं कर सकता जैसे हम ऐसा करते हैं ठीक उसी प्रकार मन और आत्मा दोनों भी उसी स्थिति में है जो कुछ भी मन में है वो आत्मा दूर से देखने लगता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे आत्मा की एक और विशेषता को लेकर के चर्चा करेंगे जिसको कहा दर्शिता विषया आत्मा दर्शित विषया है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे तो दो बातें हमने समझने का प्रयत्न किया एक अपरिणामी आत्मा और मन परिणामी बदलाव को प्राप्त होने वाला मन है अब बदलाव को प्राप्त होने वाला आत्मा है यानी न बदलने वाला आत्मा और बदलने वाला मन प्रतिसंक्रमा मन है और अप्रतिसंक्रमा आत्मा है गुल मिलने वाला मन है और न गुल मिलने वाला आत्मा है इन दो स्थितियों को समझ लेंगे तो बहुत सारे दुखों से हम बचेंगे और अधिक अधिक समझना चाहते हैं तो और दुखों से भी हम बचेंगे ओ पृथ्वी शांति पृथिवी शांतिराव शांति रोषधय शांति वनस्पतः शांतिर्विश्ववा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरव शांति शा sha